श्री शंकर भाष्यम तथा चावा मंत्र असुरा लोका अन्धेन तमसावृता प्रीत भीग्छ ये के चात्मनोजनाथाई में अविद्वान की निंदा विषयक यह मंत्र है वे असूर्य नामक लोक अर्थात घोर अंधकार से व्याप्त है जो कोई आत्मघाती पुरुष होते हैं वे मरने पर उन्हीं को प्राप्त होते हैं असन्न स भवती असद ब्रह्मेत वेद चेत इति तैत्रिये तथा सकुंतलोपाख्याने थ सतम आत्म अन्य प्रतिपद्यते कि नृतम पापम चोरेना पिण्लमति प्रसंग तैत्री उपनिषद में कहा है ब्रह्म असत है यदि ऐसा जानता है तो वह वा जानने वाला असत ही हो जाता है तथा शकुंतलोपाख्यान का वचन है जो अन्य प्रकार से स्थित अपने आत्मा को अन्य प्रकार जानता है उस आत्मघाती चोर ने कौन पाप नहीं किया अस्तु अब अधिक प्रसंग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं मनुस्मृति अध्याय चार श्लोक दो सौ पचपन भी इसी प्रकार है सहस्त्रनाम जपस्य अनुरूपम मानसस्मुच्य येदाश पवित्र कृष्ण में व्रजेत तनस तीर्थ त्रनवा मृतो भवत् ज्ञान ज्ञानध्यान जल्दे रागदेशमलापहे यस्नाती पर गति सरस्वती रजो रूप तमो रूप कालिंद सत्व च गंगा चीब्रह्म निर्गुणम आत्मादी संयम अतूपूर्ण सत्यशीलता दूर्भ त्रवगाह पांडुपुत्र नारिण शु्यती इति महाभारती अब सहस्रनाम जब के मानस स्नान का वर्णन किया जाता है जिसमें देवता और वेद पूर्ण एकता को प्राप्त हो गए हैं उस परम पवित्र मानस तीर्थ को जाए और उसमें स्नान कर अमर हो जाए जो मनुष्य मानस तीर्थ में ज्ञान सरोवर के भीतर राग द्वेष रूप मल को दूर करने वाले ध्यान रूप जल में स्नान करता है वह परम गति प्राप्त करता है सरवस्वती रजोमयी है यमुना तमोमयी है और गंगा जी सत्व स्वरूपा है अतः वे निर्गुण ब्रह्म तक नहीं जा सकती आत्मा नदी है वह संयम रूप जल से भरी हुई है सत्य उसका हृदय अर्थात जलाशय है शील तट है और दया तरंग है हे पांडुपुत्र उसमें स्नान करो जल से अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकता ऐसा महाभारत में कहा है मानसम स्नानम विष्णु चिंतनम इति स्मृत स्मृति का कथन है श्री विष्णु भगवान का चिंतन मानसिक स्नान है जपते नो नात्र संशय मैत्रो ब्राह्मण उच्यते मानव वचनम मनुजी कहते हैं इसमें संदेह नहीं ब्राह्मण कोई और कर्म करे या न करे केवल जप से ही शुद्ध हो जाता है अतः ब्राह्मण मैत्र सबका मित्र कहा जाता है जपस्तु सर्वधर्मभ्य परमो धर्म उच्यते जप चूता प्रवर्तते यपयोस्मी श्री गीतासुपित्र पवित्रो वर्वस्थागत भी वमरे पुंडरिगा याभ्यंतर शुचि इत्यादि इसके सिवा जप संपूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि जप यज्ञ प्राणियों की हिंसा के बिना संपन्न हो जाता है इत्यादि तथा गीता के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ आदि एवं अपवित्र हो अथवा पवित्र सभी अवस्थाओं में स्थित हुआ भी जो श्री कमल भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है इत्यादि वचन भी जप यज्ञ का महत्व बतलाते हैं यदम दैवता प्रस्तुत तस्ोपलक्षण उच्यते हैं जिस एक देव की प्रस्तावना की गई है उसी का लक्षण बदलाते हैं भूतानि यवाणी भूतादियुगागे यणय जाति पुनरवा युगक्ष भूतानि भूता आदि युगागमे य पुनः एव प्रलय यान युगक्ष यस्मा सर्वा भूता उद्भव आदियुगागे कल्प आदियुग सत्ययुग के लगने पर कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं यस्ंच प्रणय विलिय विनाश गच्छन्ति पुनः भूय एवधारणा नान्यस्म्यर्थ युग क्षय महाप्रलय और फिर युग का क्षय महाप्रलय होने पर जिसमें विलीन अर्थात नाश को प्राप्त होते हैं एवं का प्रयोग अवधारणा के लिए हुआ है तात्पर्य यह कि जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं उसी में लीन होते हैं दूसरे में नहीं चकारान मध्येपि यस्मिन तिष्ठन्ति यमानी तो भूताने झाजंते ये न जाता ने जीवंती यत्यंत भी संसंति ये श्रुतः च कारका च कारका का भाव यह है कि मध्य में भी जिसमें स्थित रहते हैं जैसा कि श्रुति भी कहती है जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं जिससे उत्पन्न होने पर जीवित रहते हैं और फिर मर कर जिसमें प्रवेश करते हैं तस्य प्रधान से जगन्नाथ से भूपते विष्णोनाम सहसुपापयापहम तर लोक प्रधान से जगन्नाथ से भूपते विष्ण नाम सहस्रम में पापयापहम तैक दैवत लोक प्रधान से लोकन हेतु प्रतिपाद्य महानस्य जगन्नाथस्य विद्यास्थन प्रतिपाद्यम स्वामी मायास से परमात्मा निर्लेपस्य तस्य भूपते बहिपाल विष्णो व्यापनशील से नाम सहस्रम सहस्रम अशुभकर्म पापम संसारण लक्षण भापहंती पाप भयापह हम तम में शुणु एकाग्रमना भूत धारिय हे पृथ्वीपते ऐसे लक्षणों से बतलाए हुए उस एक देव के जो लोक प्रधान लोकन प्रतीति के कारण रूप विद्यास्थानों से प्रतिपादित जगन्नाथ संसार के स्वामी अथवा मायास बल और निर्लेप परमात्मा तथा विष्णु व्यापनशील है उनके अशुभ कर्मजनित पाप और संसार रूप भय को दूर करने वाले सहस्र हजार नाम मुझसे सुनो अर्थात मन को एकाग्र करके ग्रहण करो एक समस्त ब्रह्मणो द्विज्तम ना बहुत लोकाना उपकार करम नाम निमित्तसोना भेदुदीर्षा विभिन्ना देव साध्य फलानेज सत्तम यछक्ती यस्य तस्वि साधुकंपरसुव्र सौम्ये क्रूरेश वस्तुसु विष्णुधर्म वचना परय ब्रह्मण षी गुणक्रियाति शब्द प्रवित्ति हेतु निमित्त प्रवृत्तिशक्ती चासा भूवत तथापि सगुणे ब्रह्मणि संविकारे च सर्वात्मकवात्मा शब्द प्रवृत्ति हेतुना संभवात् सर्वे शब्द परस्म पुंश हे द्विसेठ एक ही समस्त ब्रह्म के नामों का लोकों का उपकार करने वाला विस्तार सुनो हे द्विजराज उन नामों के अलग अलग भेद करने में उनकी निमित्त शक्तियों ही कारण है और इसीलिए उनके उच्चारण से फल भी भिन्न भिन्न ही सिद्ध होते हैं हे पुरुष सिंह परमात्मा का जो नाम जिस शक्ति वाला है वह वा उसी सौम्य या क्रूर वस्तु का साधक है इन विष्णु धर्मोत्तर पुराण के वचनों से यद्यपि परब्रम्ह में शब्द प्रवित्ति के हेतुभूत तो ष्ठी गुण किया जा किया जाती और रूढ़ ही इन निमित्त शक्तियों का होना असंभव है तथापि सर्वात्मक होने के कारण सगुण और स्विकार ब्रह्म में उन शब्द प्रवृत्ति के हेतुओं की संभावना होने से संपूर्ण शब्द परम पुरुष परमात्मा में लग जाते हैं तत्र उनमें यानि नाम गौणा विख्याता महात्मन ऋषभ परिगीता वक्षाभूत यानि नामाणि गौणाणी विख्यातानि महात्मनः परिगीतानि तानि भूताये यानि ऋभ पिरीगीता वक्या भूतना गुणसंबंधी गुणयोगा प्रवृत्ताख्या प्रसिद्धा ऋषि मंत्रेस्तर्शिभ पिछीता पीता सामत परख्यानसु तीता महावात्मे महात्मा यच्चाती यदा दत्ते यतिविया सतत तो भाव तस्मात्मे कृत्य वचनादयम महानात्मा तस्चि प्रभावूत पुषाथुष्ट सिद्ध्य भूत पुषाथुषयाथीनामी जो नाम गौर गुण संबंधी अर्थात गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं उनमें से जो विख्यात प्रसिद्ध है और मंत्र तथा मंत्रद्रष्टा मुनियों द्वारा परिगीत अर्थात सर्वत्र भगवत कथाओं में जहाँ तहाँ गाए गए हैं उस महात्मा अचिंत प्रभाव देव के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ चतुष्ट के इच्छुकों की भूति पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूँ जो महान आत्मा है उसे महात्मा कहते हैं क्योंकि यह पुरुष सुषुप्त में ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है स्वप्न में बिना इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है और जागृति में यहाँ विषयों को भोगता है तथा निरर्तन निरंतर वर्तमान रहता है इसलिए आत्मा कहलाता है इस वाक्य से यह देव ही महात्मा